नमस्कार आप सुनडर रेडियो नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मुंबई से ख़ास दिप्ति जोशी हमारे साथ उपस्थित हैं आप एंटरप्रेनर हैं और एजुकेटर हैं काफ़ी लोगों को आपने एजुकेट uh, किया है और बिजनेस मोटिव को सामने रखते हुए लोगों को uh, अपना जीवन यापन करने के लिए काफ़ी हेल्प आपने किया है तो मुझे लगता है कि आज हम लोग जो बातें करेंगे वो ख़ास करके किस तरह से हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं और क्या आइडियाज़ लेकर हम लोग मार्केट में आ सकते हैं इस विषय पर हम लोग बातें करने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से दिप्ति जोशी जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते, नमस्ते शुक्रिया। कैसे हैं आप एकदम बढ़िया आप कैसे हैं? <laughs> मैं भी अच्छा हूँ और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप इस फील्ड में स्टार्टअप के फील्ड में कैसे आना हुआ जी जी बिल्कुल सो so बेसिकली uh, मेरा जो बैकग्राउंड है फैमिली बैकग्राउंड है वो बिजनेस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ तो मेरे दादाजी नाना जी जो थे कच्छ से हैं हम वो कच्छ से मुंबई आ गए थे नहीं, नहीं। और मैं जिस उम्र की हूँ उससे आधी उम्र में वो लोग मुंबई आकर के एक अपना इस्टेब्लिश किया था शॉप्स है घर है फैमिली है पूरा अपने लोगों को भी बुलाया था सिर्फ खुद इस्टेब्लिश हुए थे ऐसे नहीं है नहीं, नहीं, जो हमारे गांव के दूसरे लोग हैं गांव हमारा जो है वो कच्छ में बहुत ही बंजर जमीन है जहां खेती नहीं हो सकती है नहीं, नहीं, और ब्रिटिश रूल के बाद ऐसे और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि पहले तो समाज चल ही रहा था बाटर सिस्टम था हर एक अपना काम करता था तो हरेक का फैमिली था वो सरवाइव होता था अब ये स्ट्रक्चर खत्म हो गया ऑप्शन नहीं था गांव में खेती है नहीं और क्या करेंगे और कोई इंडस्ट्री उस वक्त नहीं थी हालांकि अब अब है तो ऑप्शन बस यही था कि शहर में चले जाए ताकि वहां से कमाए पैसा जो है वो घर पे भेजे तो घर चल जाता था नहीं। नहीं। तो वो लोग आकर के बसे और वही फैमिली में मैं थी तो हम लोग देखते थे कि आ, आ, और एक, एक खून में होता है कि बिज़नेस ही करना करना तो कभी जॉब जॉब करते थे हालाँकि पर दिल हमेशा यही होता था कि कुछ अपना करना है कुछ अपना करना है कि वो जो मज़ा है वो अलग है एक अपनी मेहनत की जो मज़ा है और दूसरा है कि आसान था क्योंकि देखा था नज़रों के सामने देखा था कि हार्डवर्क क्या है अगर आपको सफलता चाहिए तो देर इज़ नो शॉर्टकट मतलब हम बोलते हैं कि बहुत सेमिनार्स होते हैं कि शॉर्टकट या तो की टू सक्सेस तो ये ये शॉर्टकट होता नहीं है हाँ ये है कि अब हार्डवर्क के बोले स्मार्ट वर्क करते हैं बिल्कुल बिल्कुल बट स्मार्ट वर्क इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट टू हार्डवर्क इट इज़ हार्डवर्क डन इन अ smarter way <स्यान> तो वो देखा था शुरू से कि किस तरीके से मेहनत होती है किस तरीके से ईमानदारी से बिज़नेस होता है आ, उस ज़माने में तो ज़बान को भी बहुत वैल्यू थी तो वो जो वो जो एथिक्स है बिज़नेस एथिक्स है वो सीखने नहीं पड़े कहीं बाहर एमबीए करना पड़ना नहीं वो वो बचपन से ही सीखा हुआ था बिल्कुल <laughs> और जब शुरुआत करिए मैं बेसिकली मेरा एजुकेशन डाइवर्स फील्ड से है मेरा जो ग्रेजुएशन है वो इंजीनियरिंग में है अच्छा हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है मास्टर्स है वो इकोनॉमिक्स में है एजुकेशन है पीएचडी मेरा एजुकेशन है तो उस तरीके से काम की भी जो फील्ड है वो इसी तरह से अलग अलग रहे हैं बिल्कुल तो जब पहला बिजनेस शुरू किया तो ऐसे लगा था आसान है पर जैसे आपको रेसिपी पता है किसी चीज़ की और आप जब वो एक्चुअली बनाते हैं उसमें तो बहुत फ़र्क होता है बिल्कुं, बिल्कुं। तो ये देखा था सुना था समझा था पढ़ा था सब था क्या नहीं था तो आई वाज़ वर्किंग विथ रिलायंस 2010 में मैंने जॉब छोड़ा hmm. मैं इंजीनियरिंग मैनेजर थी मेरे नीचे डजन जो ट्रेनिंग से काम करते थे लगभग पचास साठ हज़ार की मेरी सैलरी थी hmm, hmm, hmm. वो छोड़ कर के ज़ीरो से शुरू करना था और पहले एक दो तीन साल तक बहुत लॉस किया बहुत लॉस किया आचा, आचा. तब पता चला कि ये लगना कि आता है और करना हाँ हाँ हाँ बहुत फर्क होता है फिर जब इस्टबलिश हो गए तो ये समझ में आया कि लोगों को कितनी मुसीबत है जब मैं फ़ेल हो रही थी तो मैंने आसपास देखना शुरू किया कि लोग कैसे बिज़नेस करते हैं और मैं सोचती खुश कैसे रहते हैं क्योंकि मेरी तो रातों की नींद बिल्कुल हाँ, हाँ, <laughs> तो बस तब से एक ये था कि दो बातें हैं कि एक किसी को बिज़नेस सिखाओ तो एक अच्छा है क्योंकि ऐसे कहा जाता है आप किसी को दान देते हो तो आप एक वक्त की रोटी दे सकते हो दो वक्त की रोटी दे सकते हो पर आप जब उसको कमाना सिखाते हो तो ज़िंदगी भर की रोटी आपने उसे दे दी तो क्यों ना ये सिखाया जाए ताकि आप हाँ क्योंकि आप कितना दान कर पाओगे कितना कर पाओगे आप एक बार मदद करोगे दो बार मदद करोगे सही बात है पर उसी इंसान को आप अपने पैर पर पे खड़ा होना सिखा दो एक प्रेरणा दे दो तो पूरी ज़िंदगी आप मदद ही कर रहे हो तो इसी तरीके से मैंने शुरुआत करी दूसरा ये भी था कि मुझे अपनी तकलीफ बता दी आई हैड नो मैंट मतलब जब मैं फेल भी हो रही थी तो ये सोचा नहीं था कि अब किससे गाइडेंस लें बिल्कुल बिल्कुल तो तब तो ठीक है तब भगवान के सामने जाके बैठते थे और कहीं ना कहीं वहाँ से सोल्यूशन आ गया तो लोगों को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जब भी मुसीबत में आओ तो, तो, तो मैं हाँ आपके पास ये एक मेंटोर तो है आप कहीं भी हो दुनिया के किसी भी कोने में हो आप ये एक मैंट है उनको कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो <laughs> और दूसरा ये था कि जब मुझे डिफ़िकल्टी थी तो पता चला कि कितनी ज़रूरत पड़ती है आपको उस वक्त में एक सही गाइडेंस की मतलब वही चीज़ अगर मैं दो तीन साल मैंने फेलियर फेस किया तो शायद इजी होता अगर शुरू में मैंने सीखा होता मतलब कोई गाइडेंस उस तरीके से होता तो देन इस इस हिसाब से हमने शुरू करा है काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहाँ मैं जाती हूँ स्कूल में जाती हूँ तो हम गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ये दिया है इनक्यूबेशन दिया है फाइनेशियल सपोर्ट है अभी तो मतलब अभी तो काफ़ी स्कोप है करने के लिए तो मिशन बस यही है कि लोगों को अपने पैरों पर खड़ा हो जिसको जिम्मेदारी है घर की वो तो वैसे ही खड़ा होता है अगर आप किसी मेल पर्सन को देखें तो उनको तो ऑप्शन नहीं है हुँ, हुँ, पर कभी ये होता है कि घर में चार लोग खाए और एक कमाए तो घर चल नहीं सकता है सही बात तो आ, और दूसरा है कि अपनी प्रोडक्टिविटी भी उसमें है क्योंकि देश का हम बात करते हैं जी की बात करते हैं तो हमारा हाफ पॉपुलेशन है वो फॉर्मली अर्न नहीं कर रहा या तो फॉर्मली कंट्रीब्यूट नहीं करता है मतलब जो बच्चा है पंद्रह साल का हो जाता है अगर वो स्मार्टफोन चला सकता है तो वो अपना घर भी चला सकता है और वो अपने पापा का बिज़नेस भी चला सकता है पर हमारे यहाँ पंद्रह साल का बच्चा कुछ भी नहीं करता है तो हमारा फोकस ये होता था कि वही जो बच्चे हैं उनको बिजनेस आइडियाज़ दी जाए उनको इनोवेशन के लिए प्रेरित किया जाए जो वुमेन है जो अपने बच्चों के लिए ही जीती है हस्बैंड के लिए फैमिली के लिए जीती है hmm. जब फ्री टाइम मिलता है ना तो कहीं ना कहीं वो चाहती है कि मैं कुछ करूँ पर क्योंकि सब कुछ छोड़ दिया है तो फिर शुरुआत करना ये बहुत मुसीबत होती है तो जो हमारा फोकस है वो ऑन्टरप्रनरशिप है और खास करके वुमेन और यूथ के लिए है hmm. तो इस तरीके से हम कार्यक्रम करते हैं बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप कार्यक्रम करते हैं वो आपने बताया निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी अभी दूसरे लोगों को काम आएगा क्योंकि आपने भी अपना जो नौकरी है वो छोड़ने के बाद आपने बिजनेस शुरू किया तो तभी आपको लगा कि जो शुरुआत में लॉस हो रहे थे एक तरह से आप सीख भी रहे थे दोनों चीज़ें हो रहा था लेकिन जो लॉस होने से फिर आदमी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर होता है तो ऐसे में आपने उन चीज़ों को सीखा भी और संभल हो के वापस आपने उसको खड़ा कर दिया अच्छी तरह से आपने उसको बनाया तो अब आइए बात करते हैं कि हम लोग जैसे कि नया स्टार्टअप अगर शुरू करना चाहते हैं कोई भी छोटा मोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं अपने परिवार को लेकर दस लोगों को लेकर तो उसके लिए क्या क्या हमें जो है आम, किस तरह का हमारा आइडिया होना चाहिए किस तरह के बातों का ध्यान रखना चाहिए वो थोड़ा सा विस्तार से बताइए बिल्कुल बिल्कुल <laughs> अब मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं ऐसा गाइड कर सकूं बट मैं उस पोजीशन पे ज़रूर हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ तो जब भी हम किसी को सिखाते हैं मॉनिटरिंग करते हैं पैनल पर हूँ जब भी हूँ तो मैं बात यही करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो मेथड मेरे लिए काम करता है वो आपके लिए भी काम करें पर हो सकता है कि दस चीज़ें हैं दस बातें हैं जो मेरे लिए काम कर गई उसमें से एक बात ऐसी जरूर होगी जो आपके लिए भी काम करेगी तो भिल्कुण। मेरा काम यह सिखाना कम होता है शेयर करना ज़्यादा होता है मैं आपको ये बता सकती हूँ कि किस तरीके से मैंने शुरू किया और कहाँ फेलियर आया और कहाँ सक्सेस मिली तो मेरे लिए वो लेसन लर्न था तो जब मैंने शुरुआत करी तो मैं मैंने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करा था और मुझे बस ये था कि बिज़नेस करना है तो पर क्या करना है वो पता नहीं था हुँ, हुँ, तो मैं लोगों से जा कर के मिलती थी जो बिज़नेस करते थे उन लोगों से जा कर के मिलती थी और मैं ये देखती थी कि इन लोगों में खुश कौन है हुँ, हुँ, तो मुझे ये था कि बिज़नेस करना है पर खुशी को दाव पे लगा कर के नहीं मतलब रात को जब सोते हैं तो नींद आनी चाहिए और बहुत अच्छी आनी चाहिए <laughs> तो मैंने शुरू करने से पहले ही मैं लोगों को जा के देखती थी मुंबई में रहते थे हम लोग तो सारे कॉरपोरेट्स वहाँ पर थे तो मैं जाती थी वेट करती थी बाहर क्योंकि मैं तो बस एक मैंने तो जॉब छोड़ी हुई थी तब तो जी मेरी जी. अपनी कोई पहचान नहीं थी नहीं, तो नहीं। मैं जहां कॉर्पोरेट हाउसेस होते थे या जो भी उनके ऑफिसेस होते थे तो मैं बाहर वेट करती थी कि वहां का ओनर कब बाहर आता है उस वक्त ये पोजीशन नहीं थी कि अपॉइंटमेंट ले मिला जाए बात करी जाए उस वक्त वो हिम्मत भी नहीं थी तो मैं बस वो देखती थी कि इसमें से खुश कौन है ये जो लोग हैं इसमें से कौन है जो खुश है जिसको टेंशन नहीं है <laughs> तो हम वो काम करेंगे तो पता चला कि जो इंजीनियरिंग में बिजनेस करते हैं ना बड़े परेशान होते हैं अच्छा इजी नहीं है आसान नहीं है तब नहीं तो है। नहीं था अब क्योंकि गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट है भिल्कुल, अब पॉलिसी इम्प्रूव तो हो रही है अब जब भी आप बिज़नेस करें और आपको लॉस होने का यह है फेलियर का यह है तो आप ना खुशी से नहीं कर पाओगे मतलब वो इंजॉयबल नहीं होता है वो आपको टेंशन देता है तो ये डिसाइड हो गया था कि भाई इंजीनियरिंग में बिज़नेस हमारा तो काम नहीं है तो ऑप्शन ये सोचा इंजीनियरिंग से प्यार भी था ऐसा नहीं था डिग्री की थी तो ऐसा था कि कैसे करेंगे तो मैंने साइड बाय साइड दो चीज़ें शुरू की एक तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती थी तो मैं विजिटिंग फैकल्टी थी बिल्कुल और मैंने पीजीडीएफएम कर रखा था तो हुँ, मैंने फाइनेंस का बिजनेस शुरू करा तो दोनों भी मतलब एक चीज़ को सेक्रीफाइस करके आप दूसरा करते हो तो अगर आपका पैशन है वही आपका प्रोफेशन है तो बहुत अच्छी बात है पर कभी हमारा जो पैशन होता है उसको हम प्रोफेशन कर नहीं पाते तो आपको बहुत ज़रूरी है कि जब आप बिज़नेस कर रहे हो तो साथ में एक एक्टिविटी ऐसी करनी चाहिए जो आपको खुशी देती है <laughs> क्योंकि पैसे तो मिल ही जाएंगे पर अगर खुशी नहीं है तो आप ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाओगे तो ये एक चीज़ है जो मेरे लिए बहुत काम कर गई दूसरा है कि जो जहाँ मैंने गलती करी है कि मैंने शुरू करा तो मैंने ना मैं दूसरों को देखती हूँ कि कौन खुश है अब कोई एक बिज़नेस करके खुश है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं भी वही बिज़नेस करके तो मैंने अपनी स्किल्स को नहीं देखा उस वक्त मैंने क्या किया वो वो जो जो मैं दूसरे बाहर में सर्च कर रही थी ये hmm. ये बहुत टाइम के बाद मुझे समझ आया कि हम ढूंढते हैं ना ना hmm. एक्चुअली हमें अंदर हाँ। तो कहीं कहीं गलती मैंने करी, मैंने करी पर जैसे आपको बोला कि जब मुझे फेलियर आ गया, तो मैं कहीं और नहीं मैं भगवान के सामने जा कर के बैठती थी hmm. तो कहीं ना कहीं वहाँ से मैं इंट्रोवर्ट हुई वहाँ से सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन शुरू हुआ और वहाँ से अपनी कॉलिंग समझ में आई मतलब जैसे कभी सीरियसली लिया नहीं था हम जब बच्चे थे ना तो हम बचपन में बहुत सी बातें करते हैं hmm. जो दूसरे तो सीरियसली नहीं लेते हम खुद भी सीरियसली लेते नहीं हैं पर वो बिल्कुं, बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ को आप सीरियसली लें तो आई वेंट बैक टू माई चाइल्ड और मैं बचपन में जो जो करना चाहती थी वो मैंने करना शुरू कर शुरू कर दिया <laughs> और वहाँ सफल मैं मतलब सफलता वहाँ से मिलने लगी तो ये ये मेरा लेसन लर्न है जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप जब भी शुरू कर रहे हो तो शुरुआत वहाँ से करो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सा मार्केट में डिमांड है या तो किस में पैसा ज़्यादा है क्योंकि जिसमें पैसा ज़्यादा है उसमें आपका अगर कॉलिंग नहीं है आपका लाइव कॉल अगर वो नहीं है आपकी स्किल्स वो नहीं है तो फिर उसमें जाकर के आप सफल कभी हो नहीं पाएंगे तो बहुत ज़रूरी है कि मतलब बिजनेस ना पैसे से नहीं होता है कस्टमर से नहीं होता है बिजनेस जो है वो ऑन्टरप्रनर से होता है अगर ऑन्टरप्रनर क्लियर नहीं है ऑन्टरप्रनर मजबूत नहीं है तो बिजनेस तो आगे बढ़ेगा बढ़ेगा नहीं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रुता में तो जो हमें सुन रहे हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उसके लिए कितनी जो है आपको एक पूरा अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है और समझ के साथ अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें नुकसान को भी हम लोग सहन करने में ताकत रखते हैं अगर पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वहाँ पर फिर हम या तो गिवअप कर देंगे या तो स्ट्रेस में आ जाएंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आपको कोई भी चीज़ अगर आप, आप करना चाहते हैं तो वो आपका अंतर से आना चाहिए कि आपको बिजनेस ही करना है स्टार्टअप ही करना है तो निश्चित तौर पर आप उसके लिए थोड़ा सा पहले बोनस ये करिए कि जो बिज़नेस आप करना चाहते हैं वो जहाँ पर भी हैं उसको पहले कीजिए उसके पास जाके असिस्ट कीजिए उन्हें और असिस्ट करने के बाद आपको सारा जो रहस्य है वो पता चलेगा कि कैसे बिजनेस किया जाता है उसके बाद फिर आप अपने यहाँ जो है उन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन एक मन से आपका जो है आ, सारी जो है नोटिंग होनी चाहिए और उसके बाद आप अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता के बहुत ज़्यादा मार्जिन हो सकते हैं तो आई आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम उसके बाद फिर बात करते हैं दिप्ती जोशी जी से आप सुनाए हैं रीडमर वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो नस्कर आते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं एंटरप्रेनरशिप के बारे में हमने देखा कि किस तरह से चीज़ें बनती हैं और कैसे होती हैं ये हमने समझने की कोशिश की है और अब आइए दीप्ति जोशी जी से हम लोग बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे दीप्ति जोशी जी ने बच्चों के लिए यानी यूथ और ह्यूमन महिलाओं के लिए काम किया है तो उस विषय को लेकर क्यों काम किया खास इसी सेक्टर में क्यों काम किया ये भी जानना चाहेंगे हम तो दीप्ति जी फिर से एक बार स्वागत है और बताइए कि कैसे आपने ये स्टार्टअप जो है यूथ और महिलाओं को लेकर काम किया उसके एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए जी जी बिल्कुल आ, तो बेसिकली जब मैंने शुरू किया था तो कुछ थाट प्रोसेस नहीं था हुँ. पर जो कठिनाई आ गई वो कहीं ना कहीं क्योंकि महिला हैं तो करते हुए बचपन से देखिए हम वो समाज में रहते हैं जहाँ फिफ्टी परसेंट विलेज़ आज भी ऐसे हैं जहाँ अगर लड़की पैदा होनी है तो या तो वो पैदा होने से पहले ही मार दी जाती है या तो उसके बाद तो हम वो समाज में जहाँ मेरा एग्जिस्टेंस है ना वो अनवांटेड है कहीं ना कहीं बेटा होने की खुशी होती है और बेटी होने पर एक बर्डन लगता है हम आज भी वो परिस्थिति में जीते हैं तो आप ये सोचिए कि जब हमारी जीवन की शुरुआत है वही कठिनाई से हो गई है तो वही समाज में आगे बढ़ना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है दूसरा है कि ये गाड़ी के दो पहिये हैं मतलब अगर फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन हम वुमेन मानते हैं और वर्किंग पॉपुलेशन उसमें से कितना है तो ये समाज की अर्थव्यवस्था के लिए भी बुरा है आ, औरतों के खुद के जीवन विकास के लिए भी अच्छा नहीं है अगर आप घर से बाहर ही नहीं निकले हैं आपको आता नहीं है कभी आपके ऊपर जैसे मेरी खुद की कज़िन है हम हमारा एज डिफरेंस दो साल का ही होगा एंड हर हजबैंड इज़ नो मोर और हुँ, दो बच्चे हैं तो एक हेल्पलेसनेस आ जाता है मतलब किसी भिल्कुल, पे आप डिपेंडेंट क्योंकि घर के लोग हैं वो तो आपके लिए खुशी खुशी करते हैं पर आपके ऊपर जब आता है बस वही कंडीशन अगर मेरा है तो मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ क्योंकि शुरू से बिजनेस किया है तो घर संभालना बच्चों को सम और देखिए फ़र्क नहीं है मतलब हमारे यहाँ पुराने ज़माने में ये कहते थे गुजराती में आज भी कहते हैं कि जे कर जुलावे पारण ये जगह शासन करें अगर आप बच्चे संभाल सकते हैं आप घर संभाल सकते हैं तो आप पूरी दुनिया संभाल सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि बिल्कल. बात तो वही है मतलब बिजनेस में भी हम बोलते हैं कि अगर आप टमाटर बेच सकते हैं तो आप आलू भी बेच सकते हैं आप प्याज भी बेच सकते हैं क्योंकि आपको बेचना आता, बेचना आता है आता। तो जो समझ तो औरत तो ऑलरेडी पूरा घर चलाती है पैसा आदमी कमा ले पर मैनज जो है वो औरत करती है पर कहीं ना कहीं ना वो अपने आप पर वो भरोसा नहीं है कॉन्फिडेंस हाँ कॉन्फिडेंस नहीं क्योंकि प्रायोरिटीज मतलब मुझे भी बहुत वक्त तक ये मान्यता थी मेरी बेटी ने मेरी ये मान्यता एक तरीके से बदली जैसे हम ये सोचते कि बच्चे खुश तो हम खुश माँ बाप खुश तो हम खुश हम कभी ये नहीं सोचते औरतें कि हमारी अपनी खुशी क्या है मतलब हम हमेशा दूसरों की खुशी में खुश होते हैं पर एक औरत है वो भी इंसान है और ऐसे कहते हैं कि जो आपके अंदर है आप वो दूसरों को दे सकते हो अगर आप में खुशी है तो आप खुशी बांटते बाट। हो आप में फ्रस्ट्रेशन है ना तो पूरा घर मतलब <laughs> बच्चा फ्रस्ट्रेट हो तो वो उसके तक ही सीमित रहता है आदमी है घर में वो फ्रस्टेटेड हो तो उनका भी ये है कि अपने तक सीमित है हम ये बोलते हैं कि औरतें बहुत बोलती हैं <laughs> वो रीज़न है कि वो अपना फ़्रस्ट्रेशन कहाँ निकाले क्योंकि वो तो घर के काम में ही है वो ना कहीं बाहर जा कर के कहीं लड़ाई झगड़ा करके आ गए आपका फ्रस्ट्रेशन निकल गया अलग अलग तरीके हैं औरत की तो दुनिया ही अपना परिवार है <laughs> तो वो अपना फ़्रस्ट्रेशन कहाँ निकाले, कहां निकाले? निकाले तो परिवार अब आप ये सोचिए कि अगर औरत दुखी है ना तो पूरा परिवार दुखी है और जब परिवार तो ये पास ऑन होता है मतलब एक इंसान से दूसरे हम बोलते हैं खुशी हम देते हैं एक को देते हैं दूसरा तीसरे को तो दुख भी जब एक को देते हैं दूसरा तीसरे को वैसे पास ऑन तो बहुत ज़रूरी है कि औरतों की मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया जाए और औरत अपने पैर पे हो ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हमने सुना है कि दशरथ राजा जब थे वो युद्ध के मैदान में थे और उनका रथ है उनका पया निकलता था तो कई कई साथ में उन्होंने पूरा रथ संभाला था आ, बहुत है मतलब आप हमारे जो ये भी है आनो भद्रा है या तो आ, उसमें पुरंदर योषा जिष्णु मतलब औरतें वो है जो पूरा पूरा राज्य चलाती है भी भी भी और भारत की तो खुशनसीबी है कि हमें प्राइम मिनिस्टर भी औरत एक रह चुकी है आ, अभी <laughs> प्रेसिडेंट भी है वर्तमान लेकिन आप ये सोचिए कि प्रपोशन कितना कम है इतने लोगों में अगर एक औरत है और उसकी हम सेलिब्रेशन करते हैं तो ये तो नॉर्मल बात एक दुख की बात होनी चाहिए कि अगर 10 में से एक औरत है क्योंकि पॉपुलेशन वाइज तो पाँच है तो ये बहुत ज़रूरी है और इसमें न किसी और को ब्लेम करने से पहले अपने आप पर मतलब हम बोलते हैं जब दूसरों पर फिंगर पॉइंट आउट करते हैं तो चार हमारे तरफ तो जिम्मेदारी ना औरत की बहुत ज़्यादा है क्योंकि शक्ति तो भगवान ने दी है उसका रियलाइजेशन जो है ना तो फिर जब मैंने भी करा तो ये था कि पहली प्रॉब्लम ये होती थी कि बींग ए वूमेन पढ़ाई थी तो हमारे यहाँ तो मेरे पेरेंट्स को बोला गया था कि बच्ची को इंजीनियरिंग मत कराओ समाज में पढ़े हुए लड़के नहीं मिलेंगे एंड आई वॉज अ फर्स्ट ग्रेजुएट इन माई फैमिली दैट टू अ गर्ल दैट टू एन इंजीनियर दैट टू डिस्टिंगशन होल्डर तो फिर मेरे माँ बाप ने बोला कोई बात नहीं समाज में अगर लड़के नहीं मिलेंगे हम समाज के बाहर शादी कर लेंगे पर हर माँ बाप ना ये बात को समझे ये नहीं होता भी मेरे भी भी भी माँ बाप इतने सपोर्टिव होने के बाद भी जब शादी को लेकर के बात आती है तो बहुत तकलीफ़ होती है अगर भी माँ बाप सपोर्टिव हो तो समाज का स्ट्रक्चर ऐसा है तो तब मुझे ये लगा तो जो भी शुरुआत करी वो अपने दुख से ही किया है कि जो हमें दुख हो गया जो तकलीफ हो गई वो दूसरों को नहीं हो तो अच्छा होता है तो कोशिश की है कोशिश जारी है ऐसा नहीं है कि इसमें सफलता मिली है <laughs> पर उम्मीद है तो आ, ये है और दूसरा है कि जब काम करता है तो पता चलता है कि आ, छोटी छोटी बातें बिकॉज़ वर्किंग वुमन तो है ऐसा नहीं है कि वर्किंग वुमन नहीं है पर होता कि मेरी खुद की बात करें कि मेरा जो बेटा है वो सारा काम करता है मतलब ऐसा नहीं है कि सारा काम मुझे करना है बिकॉज़ वो भी जॉब पर जाता है वो भी थक के जाता है मैं काम करती हूँ मैं भी थक के आती हूँ तो क्लीनिंग ये मेरा काम सिर्फ नहीं है ना भिल्कर, भिल्कर। या तो खाना बनाना ये सिर्फ मेरा तो मुझे बहुत खुशी है कि भगवान ने ऐसा बेटा भी दिया कि जो वो बात को समझता है कि कभी मैं लेट होती हूँ तो वो फ़ोन करके बोलता है कि मम्मी आपके लिए भी बनाऊँ क्या तो वो हर हर घर में ऐसा नहीं है मैंने देखा है कि अगर औरत काम भी करे तो घर का सारा काम करके करना पड़ता है तो आप ये सोचो कि वो इंसान है अब ये करने के बाद हम जब बात करते हैं कि अगर औरत खुश नहीं है तो समाज खुश नहीं है औरत की अगर परिस्थिति अच्छी नहीं है तो समाज की परिस्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि पूरे घर का जो वातावरण है ना वो औरत से बनता है और सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड अगर कोई है तो वो औरत है <laughs> तो मुझे ये लगा कि खास करके बच्चे बड़े होते जब बच्चे स्कूल में जाते तब जो एट आवर्स फ्री मिलती है तो वो जो स्त्री है उनका एक कॉमन है या तो सीरियल देखना सास बहू की लड़ाइयां हैं <laughs> तो वो वो देख कर के हमें नहीं लगता कि समाज बहुत ऊपर आएगा तो एक ऑप्शन है कि वो अगर बिजनेस शुरू करे क्योंकि जॉब करना आसान नहीं है जब आप घर का सारा काम कर क्यों बट hmm. बिज़नेस तो बहुत आसान है दिन के दो घंटे तीन घंटे अगर निकाल तो शुरुआत उसे करिए रिस्पॉन्स अच्छा है एक्सेलेंट नहीं है अप टू दिमाग नहीं है क्योंकि बहुत बैरियर्स अभी भी है तो ये एक चीज़ है पर इतना पता है कि अभी कोविड में ही देख लीजिए जो जो देश है जो अच्छा कर रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे न्यूजीलैंड हो उनकी जो लीडर है वो वुमेन थी तो एक परफॉर्मेंस वाइज भी हम देख रहे हैं कि जहाँ लीडरशिप औरत की है, तो वो अच्छा है हाँ अच्छा है क्योंकि मैंने आपको वही बोला कि जो घर संभाल सकती है जो बच्चों को संभाल सकती है वो, वो, वो राष्ट्र को तो बहुत आराम से सम पर ख़ुद की शक्ति का एहसास नहीं है कहीं ना कहीं लोगों ने भी वो एहसास कराया नहीं और उसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ देखिए बात ये है कि बस एक्सपीरियंस नहीं है hmm. शक्ति है स्किल्स है बट कभी इस्तेमाल नहीं करा है तो जैसे आपको स्विमिंग आप जब तक स्विम करते नहीं हो तब तक तब आती नहीं हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आ, औरत समाज में इनिशिएटिव ले लीडरशिप ले और ये काम कोई और नहीं कर सकता है तो उस हिसाब से हम काम करते हैं जी दिप्ति जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया क्यों आपने चुना बच्चे और खास यूथ यूथ और महिलाओं को कि इसके पीछे कुछ रीज़न है जो आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि महिलाओं के पास पूरा क्षमता होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं लैक ऑफ़ कॉन्फिडेंस की वजह से विश्वास की कमी की वजह से वो बाहर नहीं आती या फिर वो ऐसे स्टार्टअप में अपना इनिशिएटिव नहीं लेती बहुत सारा काम देखते हैं हम लोग कि वो करती रहती हैं घर में देखो शादी होती है फेस्टिवल होता है कितने सारे इवेंट हम लोग करते हैं वो अच्छी तरह से मैनेज करती हैं लेकिन जब बात करते हैं बिज़नेस की तो उन्हें फिर थोड़ा सा हुआ या डर लगने लगता है कि बाहर में कैसे करूँगी घर के अंदर ही कर सकती हूँ ऐसे उनको लगता है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लोग आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है जिसके वजह से मेल uh, जो है वो लोग बाहर काम कर रहे हैं और महिलाएं घर के अंदर ही सीमित हैं ये आपने बताया तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा आउटर वर्ल्ड की तरफ भी देखना चाहिए और थोड़ा सा बाहर आके लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए काम करने की एक हिम्मत अगर फर्स्ट फर्स्ट स्टेप आप अगर लेते हैं तो निश्चित तौर पर बाकी सारे कदम जो है ईश्वर आपको हेल्प करता है इसलिए कहा जाता है एक कदम आपका सौ कदम ईश्वर का आपको हेल्प मिलता है तो करके देखिए आप इन चीज़ों को और अच्छा कर पाएंगे आप क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और आज हमारे पास बहुत सारे प्रेरणादायी चीज़ें भी हम देख रहे हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिल रहा है तो थैंक यू सो मच दिप्ति जोशी जी आपने बहुत अच्छी बातें बताएं और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें आ, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ एक मौका देने का अपनी बात रखने का आ, बस जो आपका ही वाक्य है हँसते रहो मुस्कुराते रहो खुश रहो <laughs> जी जी जी शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जोशी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने एंटरप्रेनरशिप यानी स्टार्टअप की बात की आप यूथ हैं या महिलाएं हैं तो आप दोनों सेक्टर जो हैं जहाँ पर एक संभावना है कि हम लोग अच्छा कर सकते हैं बस आपको एक आइडिया की ज़रूरत है एक सपोर्ट की ज़रूरत है वो आपको आपको आराम से मिल जाएगा खाली आपको थोड़ा सा आगे आने की ज़रूरत है तो चलिए आप सभी अच्छा अपना वेल्थ बनाएं इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में एक नए एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणीसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति